संक्षिप्त महाभारत आश्वेधिक पर्व मोक्ष प्राप्ति के उपाय का वर्णन सिद्ध ने कहा काश्यप जो मनुष्य स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर में से क्रमशः पूर्व पूर्व का अभिमान त्याग कर कुछ भी चिंतन नहीं करता और मौन भाव से रहकर सबके एकमात्र अधिष्ठान पर ब्रह्म परमात्मा में लीन रहता है वही संसार बंधन से मुक्त होता है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 प्रिय अप्रिय में जिसकी समान दृष्टि है, जो अपना मित्र बंधु या संतान नहीं मानता जिसने धर्म अर्थ और काम का परित्याग कर दिया है जो सब प्रकार की आकांक्षाओं से रहित हो गया है जिसकी न धर्म में आसक्ति है न अधर्म में जो पूर्व के संचित कर्मों को त्याग चुका है वासनाओं का क्षय हो जाने से जिसका चित्र अत्यंत शांत हो गया है तथा जो सब प्रकार के द्वंदों से रहित है वह मुक्त हो जाता है जो काम कर्मों का अनुष्ठान नहीं करता जिसके मन में कोई कामना नहीं है जिसकी दृष्टि में यह जगत अस्वस्थ के समान आज है कल नहीं रहने वाला है जो सदा इसे जन्म मृत्यु और जरा अवस्था से युक्त अस्थिर देखता है जिसके बुद्धि वैराग्य में लगी रहती है जो सदा अपने दोषों पर दृष्टि रखता है वह शीघ्र ही अपने बंधन का नाश कर देता है जो आत्मा को गंध रस स्पर्श शब्द परिग्रह और रूप से रहित तथा अज्ञे मानता है जिसके दृष्टि में आत्मा पांच भौतिक गुणों से हीन निराकार निर्गुण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 उसे मुक्त ही समझना चाहिए क्योंकि वासनाओं के बंधन से छूट जाने पर मनुष्य शांत अचल नित्य अविनाशी एवं सनातन परब्रम परमात्मा को प्राप्त कर लेता है अब मैं उस परम उत्तम योग शास्त्र का वर्णन करता हूं जिसके अनुसार योग साधन करने वाले योगी पुरुष अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं पहले तुम तुम उन उपायों को श्रवण करो जिनके द्वारा चित्त को वशीभूत एवं अंतरमुख करके योगी अपने नित्य आत्मा का दर्शन करता है इंद्रियों को को विषयों की ओर से हटाकर मन मन में और मन को में और आत्मा स्थापित करे, इस प्रकार पहले तपस्या करके फिर मोक्षोपयोगी उपाय का अवलंबन करना चाहिए मनुष्य पुरुष को चाहिए कि वह सदा तपस्या में प्रवृत्त एवं यत्नशील होकर योग शास्त्रोक्त उपाय का अनुष्ठान करे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 वैसे ही योगी पुरुष आत्मा को इस देह से करके देखता है शरीर को को मुंज कहा गया है और आत्मा को शीक। योग देह और आत्मा आत्मा शीक। ने देह के पार्थक्य को समझने के लिए यह बहुत उत्तम दृष्टांत दिया है देहधारी जीव जब योग के द्वारा आत्मा का यथार्थ स्वरूप से दर्शन कर लेता है उस समय उसके ऊपर त्रिभुवन के अधीश्वर का भी आधिपत्य नहीं रहता वह अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर धारण कर सकता है रखने वाला योगी पुरुष देवताओं का भी देवता हो सकता है वह इस अनित शरीर का त्याग करके अविनाशी ब्रम्ह को प्राप्त होता है संपूर्ण प्राणियों का विनाश देख कर भी उसे भय नहीं होता सबके क्लेश उठाने पर भी उसको किसी से क्लेश नहीं पहुंचता। शांत चित्त एवं निष्प्रिय योगी आसक्ति और स्नेह से प्राप्त होने वाले भयंकर दुख शोक तथा भय से कभी विचलित नहीं होता उसे शस्त्र नहीं काट सकते मृत्यु उसके पास नहीं पहुंच पाती संसार में उससे बढ़कर सुखी कोई कहीं भी नहीं दिखाई देता वह मन को आत्मा में लीन करके आत्मनिष्ठ हो जाता है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 उसका चिंतन करके शरीर के जिस भाग में जीव का निवास माना गया है उसी में मन को भी स्थापित करे, उसके बाहर न जाने दे। फिर निर्जन में जहां किसी प्रकार का शब्द न सुनाई देता हो इंद्रिय समुदाय को वश में करके एकाग्र चित्त से अपने अंतःकरण में परमात्म तत्व का चिंतन करे प्रमाद को सर्वथा त्याग दे इस प्रकार सदा ध्यान के लिए प्रयत्न करने वाले पुरुष का चित्त शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता और पर्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है परमात्मा इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता संपूर्ण भी उसको अपना विषय नहीं बना सकती, केवल मन रूपी दीपक की सहायता से ही उस महान आत्मा का दर्शन होता है वह सब और हाथ पैर वाला सब और नेत्र शीर और मुख वाला तथा तो सब और कान वाला है क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है जो इस प्रकार परमात्मा का दर्शन करता है वह उसी का आश्रय लेकर मुक्त हो जाता है विप्रवर, यह अपने स्थान को लौट जाओ श्री कृष्ण मैं ही वह सिद्ध ब्राह्मण हूं मैंने उत्तम व्रत का आचरण करने वाले महातपस्वी शिष्य काश्यप को जय इस प्रकार जब इस प्रकार उपदेश दिया तो वह इच्छा इच्छानुसार अपने अभिश्य स्थान को चला गया श्री कहते हैं अर्जुन मोक्ष धर्म का आश्रय लेने वाले वे ब्राह्मण श्रेष्ठ सिद्ध मनिमुष्य प्रसंग सुनाकर वहीं अंतर ध्यान हो गए पार्थ क्या तुमने मेरे बताए हुए इस उपदेश को एकाग्र चित्त से सुना है मेरा तो ऐसा विश्वास है कि जिसका चित्त व्यग्र है तथा जिसे ज्ञान का उपदेश नहीं प्राप्त है वह मनुष्य इस विषय को नहीं समझ सकता जिसका अंतकरण शुद्ध है वही इसे जान सकता है यह मैंने देवताओं का परम गोपनीय रहस्य रहस्य बतलाया है। है। इस इस जगत में कभी किसी भी मनुष्य ने इस रहस्य का नहीं किया है। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मनुष्य इसको सुनने का अधिकारी भी नहीं है जिसका चित्त दुविधा में है वह इसे अच्छी तरह नहीं समझ सकता सनातन ब्रह्म ही जीव की परम गति है ज्ञानी मनुष्य देह को त्याग कर उस ब्रह्म में ही अमृतत्व को प्राप्त होता और सदा के लिए सुखी हो जाता है स्त्री वैश्य शुद्ध तथा पाप योनि चांडाल आदि भी इस धर्म का आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं फिर तो अपने धर्म में प्रेम रखते और सदा ब्रह्म लोक की प्राप्ति के साधन में लगे रहते हैं उन बहुश्रुत ब्राह्मणों और क्षत्रियों की तो बात ही क्या है इस प्रकार मैंने तुम्हें मोक्ष धर्म का युक्त उपदेश किया है उसके साधन के उपाय बतलाए हैं और सिद्धि फल मोक्ष तथा दुख के स्वरूप का भी निर्णय किया है इससे बढ़कर दूसरा कोई सुखदायक धर्म नहीं है, पांडुनंदन जो कोई बुद्धिमान, श्रद्धालु और पराक्रमी मनुष्य लौकिक सुख को सारहीन समझकर उसका परित्याग कर देता है वह इसी उपाय के द्वारा बहुत शीघ्र ही परम गति को प्राप्त हो जाता है इतना ही मुझे कहना था इससे बढ़कर कुछ नहीं है जो छह महीने तक निरंतर योग का अभ्यास करता है उसे अवश्य उसमें सिद्धि प्राप्त होती है